सह नव सहनौ भुन सह वी गवा वह तेजस्वीतमस्त मेषा वह ओ शांति शांति शांति <coughs> तीसवी कक्षा छत्तीसवें अभ्यास चलेगा छत्तीसवें अभ्यास में उकारांत स्त्रीलिंग के शब्द प्रारंभ में दिए थोड़े से जैसे धेनु शब्द है धेट पानी धातु से बनता है ये गाय को बोलते हैं लेकिन गो शब्द का भी अर्थ गाय होता है परंतु गो शब्द स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों में आता है ये केवल स्त्रीलिंग में आता है क्यों आता है केवल स्त्रीलिंग में ये हम बैल को क्यों नहीं कह सकते धेनु क्योंकि वो धेट पाने वो पान नहीं कराता है दुग्ध पान नहीं कराता है वो तो धेनु रेणु धूल के लिए चंचु ये जो पक्षियों की चोच होती है उसके लिए हैं चंचू उसमें देख लो वाचस्पत्यम में क्योंकि इसमें अन्य लिंगों के भी शब्द आ रहे हैं और रज्जु ये स्त्रीलिंग में आएगा रस्सी के लिए और हनु ये ठोणी के लिए है स्त्रीलिंग के ही हैं। सारे है सारे ये हनु को भी देखना है <coughs> <coughs> कौन सा और हनु तो चंचु स्त्री पुलिंग का है? हनु हनु भयिंग है दीर्घकार भी, भी बन जाएंगे वो तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं हनु, हनु। तो और हाँ तो इन्होने वो जो सूत्र है ना ऊंगत ऊंग से स्त्रीलिंग में उन्त शब्दों से ऊंग कर लेते हैं तो दीर्घ दीर्घकार बनेगा तो ये बन जाएगा स्त्रीलिंग में चंचू का दीर्घ दीर्घकार बनता नहीं होगा और रज्जू रज्जू तो स्त्रीलिंग का ही है रज्जू को देखना है? आ, ये ंग का आगे तो ये जो शब्द हैं सारे इसमें जो रूप आपको मिलेगा वो धेनु शब्द का मिलेगा उसी के अनुसार इनके रूप चलेंगे और वो बात ध्यान में रखनी है कि ह्रस्व कारांत शब्द जब कोई शत्रीलिंग में आएगा तो फिर जो नित्य प्रत्यय आएंगे उनमें दो दो रूप बनेंगे क्योंकि उसकी घी संज्ञा भी होगी नदी संज्ञा भी होगी निति ह्रस्व गुरु चंचु पुल लेंगे उसका गुरु के समान ही चलेगा अर्थात उसकी तो घी संज्ञा ही होनी है नदी नहीं होगी तो धेनु धेनु धेनव धेनुम धेनु धेनु धेनु मत कर देना धेनु हू धेनवा धेनुभ्याम धेनुभि धेनवी धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्य धेनवाह धेनु धेनुभ्याम धेनुभ्य धेनवाह धेनो हो धेनवो हो धेनू नाम धेनु नाम धेनवाम धेन धेनोहो धेनुषु इस तरह से रूप चलेंगे इसके और अकारांत शब्द हैं थोड़े से आगे सुलेख है परिणाम क्रीडक क्रीडकल उणवल प्रत्यय करके हैं रेणु देख तो लिया था अभी रेणु स्त्रीलिंग का क्रीडक खिलाड़ी क्रीड धातु से अनबोल प्रत्यय करके क्रीडकह ऐसी अकी ये गत्यर्थक धातु है जिसे अंक शब्द बन जाता है ये भी पुल्लिंग में गय प्रत्यय करके रेणु उभयिंग का है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ये लिंगानुशासन में आए हुए है शब्द उसमें देख लेना अवकाश अवकाश यही पुलिंग में है इन सबके बालक के समान रूप चलेंगे आकारांत परीक्षा क्रीडा अब क्रीडा में अप्रत्यय करके और उसके बाद फिर टैप करेंगे स्त्री आम के अधिकार में अप्रत्यय किससे किया आपने अप्रत्यय अप्रत्यत से बिना सोच समझे सूत्र बोल दिया अप्रत्याप्त सूत्र रहा है तो इसका ये प्रत्यांत कहा है ये गुरुशह लगेगा हलंत भी होना चाहिए और गुरु अक्षर भी हो उसमें संचिका लिखने की मसी स्याही को बोलते हैं लेखनी लेखन से लेखनी बन जाएगा क्योंकि है ना से हो जाएगा श्रेणी कक्षा के लिए है और तो इनके सब चलेंगे लता के समान नपुंसक लिंग के दिए मसी पात्र ये मसी स्याही हो गई उसका पात्र के साथ समास कर दिया तो ये दावात अर्थ निकल आया इससे हाँ मसीह के सम्ध। सम्ध। तो हा, मसी के मसी तो अलग नदी के तुल तो से मसी लेखनी बाकी क्रीडा और ये संजिका इत्यादि के लता के समान वादन आदन। आदन। तो ये वादन बजे अर्थ में बोलते हैं इसको और पृष्ठम पृष्ठ पीठ को भी बोलते हैं हाँ लुट पड़ते हैं और उत्तर शब्द उत्तरम जो हम प्रश्न का उत्तर देते हैं वो नवमसिंग में आता है प्रश्न पुलिंग का है उत्तर नवम सलिंग का है <laughs> क्षेत्रम समास है क्रीड़ा का क्षेत्र का क्षेत्र हाँ ख्षेत्र, ख्षेत्र। आ, अनुशासन ये लुट प्रत्यांत हो गया अनुशासन धातु आस आस उपवेशने आस्ते आसाते आसते अदादि गण की आई आत्मनिपद में आती है और खे वैसे धातुए देते हैं ये लेकिन ये कृत प्रत्याहत शब्द और दे दिए हैं साथ में इन्होंने ये तो विशेषण बन जाते हैं वैसे तो उत्तीर्ण उपस्थित ये तो विशेषण बनेंगे तो इनके लिंग बदलते रहेंगे विशेष के अनुसार तो इसमें दो एक धेनु शब्द दूसरी आस धातु इनके रूपों को याद करना है तो आस धातु का देख लो आस में चौतीस संख्या पर दिया है ये जहा ये रूप आए हुए हैं वहाँ चौतीस संख्या जो आई है उसमें आस धातु का रूप है तो आस्ते आसाते आसाते ये हो गया आस आस से यहाँ दो सकार हैं धातु का आस है यदर फासको से हो गया है तो आसाथे आध्वे आध्वे, आध्वे आध्वे में सकार कहाँ चला गया हम्म तो कुछ भी निकल जाए बस लिंग से कहा से कहा बोला अपने सूत्र सकार का लोप कौन करता है सूत्र जहाँ भी करता है कोई भी हम्म हाँ ताशस्ती और लोपह ठीक है सरकार के लोक का प्रकरण चल रहा है अब बोलो आगे एक सूत्र और लोपह रीच हया तो नहीं आया तो नहीं आया थी। थी। मिला नहीं कहीं ढूंढना बाद में आसे आस्वहे आसमहे ऐसी ही लोट लकार में आस्ताम आसाताम था, आसा आसताम आस्व आसाथाम भी सकार गया आस आसाई आसा, आसा लंग में आस्त आसाताम आसत आस्था क्योंकि यहां था रहेगा यहां तो सकार नहीं होगा था नहीं लगेगा तो आस्था आसी आसी में हो हो जाएगा जाएगा बचेगा सकार लोप आसीता लगता है लिंग आप वहां लगा रहे थे सीट के सकार का लोप होता है सुट का और सीउट का आसीता आशियाताम आशीरन आशीथा आसिया था आशी ध्वम आसिया आशी वही आशी और लिट में सरल होता है लिट में आशीषते और लूट में आशिता आशीर्लिंग में सीयुट और ये सकार बचते हैं क्योंकि उनका लोप नहीं हो पाता है लिंगा स्वलोप से क्योंकि वहां पर अनुत्ति आ रही है सार्वधातु के की। और आशीर्लिंग सार्वत तो होता नहीं तो यहाँ सुट का और सीट का सकार आपको दिखाई देंगे आगम वही है जो आगम यहाँ है लिंग सीयुट और सुट वही आगम आशीर्म विधलिंग में भी है लेकिन वहां सकार गायब हो गए यहां है लिरिंग और लिट ये दोनों को मिला लो बहुत सरल पड़ जाते हैं इसलिए आशीष्यत आशीष्यता लकार में आस धातु क्योंकि ये उसमें सूत्र में आ रही है दयास्य दया आया और आस तो इनमें करीब क्रिभुअस इसका भी अनुप्रयोग होगा आम प्रत्यय करने के, के बाद तो आसान चक्रे आसान चक्राते और आसान चक्रिशे आसान चक्राते आसान चक्रे आसान चक्रे आसान चक्री वह तो याद तो हमें इसमें कृधातु का रूप होना चाहिए याद बस आसाम के आगे बोलते जाओ ऐसे ही भू धातु जोड़ाएंगे तो आसाम बभूव ऐसे करके बनते जाएंगे आसाम बभूव आसाम बभूव आसाम बबू इस प्रकार से लुंग में आशिष्ट, आशीषाताम आशीषत आशिशाता, आशिष्ठा आशीषाताम आशिध्व आशीषि आशिश्वहि, आशीष तो ये हो गया और व्याकरण में इसमें एक प्रत्यय आज ये समाविष्ट कर रहे हैं तुमुन प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय का लाने का सूत्र उ क्रियायाम क्रियार्थायाम जहां दो क्रियाएं होती हैं और उन दो क्रियाओं में एक क्रिया दूसरी, दूसरी क्रिया के लिए जब होती है तो दूसरी, दूसरी, दूसरी, दूसरी, दूसरी, दूसरी, दूसरी क्रिया के लिए जो दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया दूसरी दूसरी लिए दूसरी होती दूसरी है यानी क्रिया हो तो रही है लेकिन वो क्रिया अन्य क्रिया को करने के लिए हो रही है उसका अलग से कोई महत्व इतना नहीं है जैसे कोई पढ़ने के लिए जाता है तो गमन क्रिया गमन क्रिया वहां आवश्यक नहीं थी पठन क्रिया आवश्यक थी लेकिन पढ़ना दूर स्थान पर होना है तो गमन क्रिया करनी पड़ गई तो गमन क्रिया पठन क्रिया के लिए हुई तो यहाँ क्रियार्थ क्रिया कौन सी है पठन या गमन पठन, पठन। पढ़ने के लिए जा रहा है अच्छा मैं हिंदी बोला आप बताओ कौन सी है गमन या पठन फिर पहले पठन क्यों बोल दिया अरे मैंने क्रिया क्रिया बोला अब बोल दिया क्रिया के लिए क्रिया उसी का से तो किया है मैंने आपका उत्तर बदल गया तो क्रिया क्रिया क्रिया के लिए क्रिया इसको उसको संयुक्ति अंत झल पर रहते लगता है और पदांत में लगता है संयोग का आदि होना चाहिए संयोग पहले पकड़ो संयोग किसका पकड़ा हमने पहले संयोग बताओ किस किसका है हुँ? हुँ? अब संयोग के बाद देखो फिर क्या पर है चलो सोचना उसको अभी बुद्धि लगाओ उसमें तो क्रिया के लिए क्रिया जहां भी होंगी वहां इस तरह के इस तरह की जहां अवस्था आएगी वहां दो प्रत्यय होते हैं लेकिन उन दो में एक का प्रयोग अधिक होता है एक का कम होता है जैसे पढ़ने के लिए जाता है तो हम अगर तुमन बोलेंगे तो पढ़ तुम गति और अणमोल बोलेंगे तो पाठकों गति लेकिन पाठक गछति पढ़ ये प्रयोग कम मिलता है भाषा में तुमन का अधिक मिलता है करते दोनों हैं एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। वो अणमोल अलग है जो अणमोल से होता है वो कर्ता अर्थ में होता है ये क्रिया के लिए क्रिया अर्थ में तो क्रियायाम क्रियार्थायाम क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हुए धातु से तमन और अणमोल और तुमन का तुम शेष रहेगा मकारांत होने से क्रिन में जनता से ये अव्यय संजक बन जाएगा तो पठ तुम लेख तुम स्नातुम अब इसके रूप नहीं चलेंगे कुछ अन्य प्रसंगों में भी ये तुमन आता है ये तो क्रियार्थ क्रिया वाली बात अलग हो गई अब कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जिनका यदि प्रयोग हो रहा हो तो अन्य धातु से हम तुमन करते हैं जिसमें सबसे अधिक है शक धातु शक धातु का जहां भी आप प्रयोग करेंगे शक्नोती शक्नुत शकनुवंती तो ये धातु आप अकेले नहीं बोल सकते बोल के दिखाइए बहुत सकता है बोलो क्या कुछ बोलो हिंदी में बोलो संस्कृत नहीं आ रही है तो जी हां आपको बोलना है हिंदी का वाक्य बोलो कोई सकता है ये आना चाहिए उसमें लेकिन दूसरी क्रिया ना आए कोई और दूसरी क्रिया ना आए दूसरी, दूसरी क्रिया मत बोलना बस सकता है इतना बोलो और वाक्य पूरा करो वह सो सकता है खा सकता है पी सकता है जहां भी बोलोग क्रिया ही बोलनी पड़ेगी तो नहीं नहीं बोलो ना कर, ना कर, तो भुबा तो के तो बनाओ जब नहीं बोलो तुम वो स्थिति तो आई पहले कि की देखो ना बोला नहीं है हमने फिर भी अर्थ निकल निकलाया भुबा के सुनाओ ना मुझे ना कौन सा है वो भुबा के सुनाओ कौन सा है कि तो किसान बोला नहीं है हमने फिर भी आ गया धातु कोई ना कोई आ गई इंग्लिश में जो प्रयोग करते है ना हम वहा पता कहा प्रयोग करते हैं ही कैन जब ये बोलेंगे हम तो पहले किसी ने कुछ बोला है पहले किसी ने कुछ बोला है उस धातु को वहां ले लेते हैं और बोलते नहीं है लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता हर बात पूरी बोलनी पड़ेगी इसलिए फिर नियम बन गया कि शक धातु का प्रयोग होने पर दूसरी धातु से तुमन प्रत्यय होता है तो पठ तुम शक्नोती खाद तुम शकनोति हसी तुम शक्नोती जहाँ भी बोलेंगे वहां ऐसे होता है शक धृश ज्या ग्ला घट रम सहार हास त्यार्थेशु, ये ध्यान आ गया था इतनी देर में बोल रहा था व्याख्या कर रहा था अभी तक किसी को आया ध्यान ये सूत्र तो सबसे पहले इसमें शक है सूत्र में हैं और भी लेकिन शक सबसे पहले है तो ऐसे इन्होंने दे दिया है कि शक आदि आदि कर दिया है बस अगला देखिए क्या लिख रहे हैं नियम में ये कि तुमुन प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए क्या कि ये नियम त्रिच और तव्यत में भी लगेंगे ठीक है वो नियम क्या है गुण आदि होना धातु गुण होता है अब गुण में ई या ई हो तो ए हो जाता है उ या ऊ हो तो ओ हो जाता है वैसे तो नहीं बोलेंगे सूत्रों के अनुसार अरे गुण तो होता ही है ये यदि हम एगंत अंक को गुण कर रहे हैं तो ये ई री सब आ गए उसमें और उपधाव कर रहे हैं पुगंत लघु बधस्य च वहां भी एक परिभाषा पहुंचती है ये तो वहां भी ई और री को ही करेंगे तो जी से जे भू से भवि तुम से कर तुम, हर तुम धरतुम लेखितुम रोधितुम सोचितुम गुण इत्यादि हो ही जाने क्योंकि कित्तो है नहीं तुमन और वला धातुक भी है ये धातु अगर सेठ है, तो है तो नहीं होगा जैसे भवितुम में हो गया हम्म और कोई धातु यदि चवरगांत है तो उसको कवर की भी हो जाएगा चोह कुछ झल पर रहते और पदांत में झल पर रहते हो जाएगा जैसे इसमें तो नहीं आया जैसे वक्तुम बोलते हैं नहीं बुरू को बचादेश करके चाकू का हो जाएगा पक तुम इन्होंने पकतुम पचदातु का हो गया तो चोकू से तो ये हो गया और ऐसे ही द को तब द को तब वहा खरीचा लगेगा भाक यहाँ क्या लगेगा नहीं। बा तो नहीं, नहीं। भा होता तो है लेकिन वो कारण दूसरा बन जाएगा के पहले हम तकार को धकार करेंगे तथोर धोधा दो अब अब तुम का बन जाएगा धुम अब इधर परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे फिर जैसे में है तो उसको हो जाएगा तो यहाँ क्या लगेगा सूत्र फिर वही गलती यंत है यहाँ पद है क्या झलाम जश झसी ये दो सूत्र मंत्र रखा करो हमेशा अर्थ दोनों का एक ही है वो भी झल को जश कर रहा है ये भी झल को जश कर रहा है लेकिन शर्तें दोनों की अलग अलग हैं, एक पद के अंत में कर रहा है एक जश परे रहते कर रहा है ये अंतर है दोनों दो <coughs> और पद के अंत का अर्थ ये नहीं होता है कि आगे कोई शब्द नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पद संज्ञा होनी चाहिए बस आगे चाहे दूसरा पद हो या ना हो लेकिन झश प्रत्य करने वाला उसको पद की कोई वो नहीं है शर्त उसकी पद हो या ना हो बीच में भी कहीं कर देगा वो तो पक तुम भोग छेद धातु से रुद्र से रोधुम लब से लबधुम कोई धातु ऐसी होती है जैसे प्रच्छ है या तालबकर हैं तो वहां सूत्र श्रीज भ यज राज भ्राज, शह, ये लग जाएगा तो वह मूर्धन शकार हो जाता है उन सबको और मूर्धन शकार होते ही उधर सुनाष्ट से तुमके तकार को भी टकार हो जाएगा तो प्रच्छ से प्रष्टुम प्रविष यहाँ भी तालव्य सकार को मूर्धन हो गया गुण होकर प्रवेश श्रीज में दो कार्य हुए हैं जकार को सकार तो हो ही जाएगा लेकिन स्त्री में जो री है इसको क्या होगा श्रीजी दृशोर झल अम, अम के आगे आएगा गुण होकर होगा यहाँ पर क्यों कितने है ये जिन धातुओं के अंत में ए या आई होता है तो वहां पहले आदेश उपदेश स्थिति से आकार कर लेते हैं तब करेंगे गातुम त्रातुम आहवातुम बुलाने के लिए <kunku> जिन धातुओ के अंतर तो मकार होगा तो मकार को पहले पहले बोलो अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार फिर परसवर्ण मकार को नकार यूं ही नहीं हो जाएगा इन्होंने लिख दिया कि मकार को नकार पहले मकार को अनुस्वार अनुस्वार को परस तो गंतुम रंतुम कुछ और धातुएं हैं जैसे सह है इत्यादि तो यहाँ पर सही व होरो ये भी लगेगा ओकार आदेश भी होगा और होढा लगेगा उधर लगेगा। फिर थोड़ धोधा लगेगा फिर कुष्टुनाष्ट लगेगा फिर ढोडे लोप लगेगा ये सब चीजें होती हैं। तब बनेगा सो ढुम वो ढूम सृज तो आई चुका पीछे श्रष्टुम, दृश्य में भी अमागम वो श्री दृशो झल्या दोमे श्रीजी दृशो हो है तो श्रेष्टुम द्रष्टुम और आरो में आरोम दह से दगधुम यहाँ पर हेगा दादे धातोर घ दादी नहीं है ये दादी है कि नहीं है वो दादी नानी वाला दादी नहीं दकार दकारादी है तो हो जाएगा दद्धुम। वो घएगा एक वार्तिक दिया है यहाँ पर नियम 133 में तो ये काशिका में हुआ तुम काम मनसोरअपी काम और मनसो ये क्या है सप्तमी का दे अर्थात काम और मनस शब्द परे रहते कि जो तुम प्रत्यय है इसके मकार का लोप हो जाता है ठीक है जैसे वक्तु कामह अब काम शब्द इच्छा अर्थ में आता ही तो वक्तुम काम इति वक्तु काम, वक्तु काम बोलने की इच्छा वाला तो पूरा शब्द बन गया वक्तु कामह मनस शब्द भी मन है बोलने का वही बात वही है इच्छा अर्थ में ही आ गया वो भी तो वक्तु मनस अब वक्तु मनस अब ये बन जाएंगे शब्द विशेषण जैसे वक्तु काम या वक्तु मनस ये बन गए विशेषण तो विशेषण बन गए तो कोई स्त्री है बालिका है वक्तु कामा टाप हो जाएगा लेकिन वक्तु मनस तो जो का त्यो रहेगा चाहे स्त्रीलिंग में हो या पुल में हो तो वक्तु मनाहा वक्तु मन वक्तु मनस इस तरह से रूप चलेंगे किस। दोनों है। पोलिंग में स्त्रीलिंग पुलिंग में हाँ तो स्त्रीलिंग में क्या करेंगे हम अस, जिसके अंत में हस को करेंगे क्या कोई सूत्र भी तो हो, हो किसी का नाम महिला का सुमन होता है तो जो अगर संस्कृत में लिखते हैं तो लिखते है सुमनाहा यहाँ जो है वो लिखती है ना अपने लिए सुमनाहा सुमनस शब्द से हाँ आप क्या करें दीर्घ पाणनी की, की शरण में जाइए आप कहीं ना कहीं उपाय आपको बताएंगे वो तो। अरे सूत्र है तो अतु संत से ज्यादा तो तो वक्तु मना <स्थाँगा> प्रचेता नहीं बोलते हैं किसी को प्रचेता हिंदी में किसी का नाम हो तो प्रचेता बोल देंगे अब आ तो कर दिया विसर्ग गायब कर दिए प्रचेता है या बोलो प्रचेतस या तो प्रचेत लवो मत लाए हैं तो पूरा काम करो लेकिन हिंदी में विसर्ग बोलने की परिपाटी नहीं है कहा तो गया तेरे ध्यान में <laughs> इतना सरल सूत्र है वो धीचा और केवल धकार नहीं लगता है वो केवल धकार के लिए है वो और उसी के आगे हेती अगर आगे अगर ए आ रहा है आगे तो फिर जो है वहा हो जाएगा हाँ हा हा, रीचा हा ये थी। हा, ये है हेती हाँ ये धीचा है चलिए उदाहरण वाक्य देखिए इसके के अहम कार्यम कर तुम इच्छामी सरल है तो चाहना और करना दो धातु अब चाहना करने के लिए हो रहा है या करना चाहने के लिए हो रहा है करना चाहने चाहना करने चाहना करने के लिए हो रहा है के लिए जहां बोल रहे हैं वहीं तुम बनाएगा सा पत्रम लिखितुम पुस्तक पठितुम गृह गंतुम शत्रु हनुम गुरुम वंदितुम भोजनम खादित इच्छति इन्होंने इच्छती का प्रयोग ज्यादा किया है कुछ भी कर लो कोई भी धातु हो करतुम गच्छामि भी कह सकते हैं अहम कार्यम कर तुम कोई भी हो धातु दूसरी आ जानी चाहिए बस जहाँ अनिवार्य है वहाँ की वजह से अहम कार्य हम कर तुम शक को तो हम बोल नहीं पाएंगे बिना उसके इच्छा करता हूँ कर्तुम तो कर में तुमन प्रत्यय लाने के लिए बोल रहा हूँ मैं कर्तुम में तुमन प्रत्यय ऐसा नहीं है की इष्ट धातु बोलोगे तभी आएगा करने के लिए जो भी दूसरी क्रिया की जा रही है उस किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं अब ईश धातु या शक धातु ऐसी होती है ना कि इनके इनका प्रयोग करोगे आप तो दूसरी प्रयोग करनी ही पड़ेगी जैसे मैंने शक की बात की थी पहले कि शक अकेले आप प्रयोग नहीं कर पाओगे यही स्थिति ईश्क भी है चलो करो ईश्क का प्रयोग करो अकेले हम इच्छा में क्या अगला प्रश्न तुरंत आ जाएगा क्या क्या चाह रहे हो गे गे गे। अब क्या चाह रहे होगा उत्तर जो आएगा बुधातु दूसरी आनी है और वहां तुमन लगाना ही है क्या चाह रहे हो पढ़ना चाह रहे हो खाना चाह रहे हो सोना चाह रहे हो तो अहम कार्यम कर तुम शक्नोमी हुँ? पठ तुम चाना मैं जाना मैं पढ़ना जानता हूँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं उसमें ऐसा है ना शक धृश्य जिया जिया भी आ गई है उसमें घट रब लभ क्रम जानामी पठ तुम जाना का। तो पढ़ना पढ़ने के लिए जानता हूं मतलब पढ़ना जानता हूं पढ़ना जानता हूं दो धातु होगी ना एक समय कालो वेला वितुम अब यहाँ पर धातु दूसरी कौन सी बताओ यह अस्ति हुआ है, पढ़ने का काल है होना क्रिया पढ़ने के लिए है ये। इन इस समय जो होना क्रिया हो रही है ये पढ़ने के लिए है बेकार मत जाने दो, ये पढ़ने का समय है तो पठी तुम अहम भोग तुम पर्याप्त अलम वस्मी सूत्र है ना कर्तरीकृत ऊपर पर्याप्ति वचनेश्वलमर्थेशु यह है पर्याप्ति वचनेश्वलमर्थेशु ऊपर से निवृत्ति आ रही है तुमुन की शक धृष ज्यांगला के नीचे है ये शक धृष ज्यांगला घट रम सहारहा तीर्थेशु तुमन इसके आगे है पर्याप्ति वचनेश्वलमर्थेशु यहां आकर के समाप्ति है प्रत्ययों की फिर फिर तो ये व्यवस्थापक सूत्र आ रहे हैं आगे कर्तरी कृत इत्यादि ये सब व्यवस्थापक हैं, ये प्रत्यय करने वाले नहीं हैं, प्रत्यय तो आ चुके अब तक अब उन प्रत्ययों को यथास्थान लगाया जा रहा है कि किस किस अर्थ में कैसे कैसे आएंगे उनकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो अहम भोग पर्याप्तः पर्याप्त अस्मि, असमी मैं मैं खाने में पर्याप्त हूँ अर्थात में समर्थ नहीं, नहीं नहीं ये तो ये तो ऐसी है कि इनके बिना इनका प्रयोग करेंगे तो मन अनिवार्य हो जाता है है ना और बाकी तो हम अन्य कोई धातु ही प्रयोग करते हैं और साथ में एक और धातु है नहीं क्रिया किसी और क्रिया के लिए हो रही है तो वहां तो सूत्र सामान्य है ही वो तो मन अनोलो क्रियाम क्रियार्थायम वही सबसे अधिक लगेगा ये तो खैर जहाँ ये आएंगी वही लगेगा वो कहीं भी लग सकता है काम शब्द का प्रयोग दिया इन्होंने मनस् शब्द का कामह वक्तु मनावा अस्ति कृष्ण यहाँ बैठा हुआ है कृष्णोत्र आस्ते आस्ताम आसीत आस्त आशीषते चलिए अनुवाद देखिए खाने के लिए घर जाओ तो खादतुम गच्छे गोगतुम गृहम गच्छे पढ़ने के लिए विद्यालय जाओ पठतुम विद्यालय गच्छ बालक कौ की चोच को तोड़ना चाहता है तो बालक कौआ काक शब्द होता है इसके लिए हाँ वायस भी होता है तो बालको वायसस्य या काकस्य चंचुम क्योंकि तोड़ना धातु का कर्म बनेगा चंचू इसमें धिति आएगी तो चंचुम तोड़ना चाहता है तोड़ने क्या है धातु त्रुट है तो त्रुट त्रोटितुम या खंडितुम इच्छति हाँ दो भी आ जाएगा तो दो खंडने से बनेगा फिर दातुम लेकिन दातुम थोड़ा भ्रांति पैदा कर देगा कि चोच को देना चाहता है किसी को आपने क्या बोला द्वारा बोलिए आपने त्रुट तुम बोला था अभी तुम। हाँ गुण किया है तो ठीक है यह भोजन का समय है तो कालह, कालो भोग तुम ऐसा वेला भोग नहीं तुमन प्रत्यय का प्रयोग दिखा रहे हैं ये बन तो जाएगा वो भी बन तो भी जाएगा लेकिन तुमन प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे ये है काल, काल, काल, काल समय कुछ ही बोल दो भोजन से कालवस्ती आपने तुमन प्रत्यय कहाँ किया तुमन आपके बाकी में आ गया क्या आप इधर का पृष्ठ पढ़ के नहीं करते अनुवाद गलत वो भी नहीं है लेकिन तुम उनका अभ्यास भी तो करना है साथ में तो ऐसा भोग तुम समय उमा लिख और पढ़ सकती है उमा लेखितुम पठ तुम, तुम शक्नोति। कृष्ण खाना के खाने के लिए कृष्ण कृष्णो भोजनम्, भोक्तुम्, पाठ पढ़ने के लिए पाठम्, पठितुम्, लेख लिखने के लिए लेखम्, लेखितुम्, कार्य करने के लिए कार्यम्, गाय कार्यम के लिए गोकधुम भार धोने के लिए भारम्, वोढुम्, और गाय लाने के लिए गुम आनेतुम्, धेनुम धेनुम् आने तुम चेनुम नहीं आगे आएगा तो रस्सी जलाने के लिए तो रज्जुम तत्र रजुम जाता है जलाना और जलना इन दोनों में अंतर होता है धातु अलग अलग है ये दह और ज्वल जलने के लिए होगा तो ज्वलितुम जलाने के लिए दगधुम वृक्ष पर चढ़ने के लिए अब चढ़ने के लिए तो रूह धातु हम जब बोलेंगे तो ये इसका कर्म बनेगा वृक्ष तो वृक्षम आरो आरोम दुख सहन करने के लिए वृक्ष वृक्षम आरोम अभी तो मैंने बोला था कर्म बनेगा उसका दुख सहन करने के लिए देखो जब तक वृक्ष पर नहीं चढ़ा है वो आप वृक्ष को आधार कैसे बनाओगे बताओ क्रिया क्या आ अंत में यहां आना अंत में आ रहा है यहां आना तो वृक्ष पर चढ़ने के लिए यहां आना है वृक्ष पर व्यक्ति वो तो चढ़ेगा वृक्ष पर जब चढ़ने क्रिया पूरी हो जाएगी तब वृक्ष आधार बनेगा तब आप कर सकते वृक्ष पर बैठाया <laughs> अभी तो कर्म है वो तो वृक्षम आरोम दुखम सोढ़ुम सहन करने के लिए गाय देखने के लिए धेनुम या गाम दृष्टुम प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नम प्रश्न यज्ञ करने के लिए यज्ञ हाँ सीधा हम यश धातु का प्रयोग कर देंगे यश तुम के जी की अलग से नी बनानी है फिर और पुत्र की रक्षा करने के लिए तो पुत्र रक्षितुम गाना गाने के लिए, गातुम, गातुम, और शत्रु को जीतने के लिए शत्रुम जे च तुम यहाँ आना त्वत्र आगछ या यु मत्र आगछत बालक पढ़ने का इच्छुक है पठितु पठितु पठितु चल जाएगा खाने का इच्छुक है भोगतु काम और गाने का भी इच्छुक है गातु कामश अस्ति या मना मनस मन, का भी प्रयोग कर सकते हैं पठितु मना भोग तु मना गातु मना अस्ति इस कक्षा में बीस छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं और चार छात्र अनुपस्थित हैं अब ये आधार है कक्षा एक यास्याम कक्षायाम है बीस छात्र तो क्या बोलेंगे विशति आठ छात्राएं अष्ट या अष्ट छात्राश्च छात्राच उपस्थिता और चार छात्र छात्रपुलिंग तो चार छात्रापस्थिता सारे <स्तित्वाराथ> विद्यालय में गुरु छात्रों और छात्राओं से प्रश्न पूछते हैं वे दे उत्तर देते हैं तो विद्यालय गुरु बहुवचन है गुरब और छात्र और छात्राओं से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न धातु द्विकर्मक है तो छात्रान छात्राश्च, वहा छात्रा ही बनेगा प्रथमा और का बहुवचन एक जैसा होता है स्त्रीलिंग में आकारांत शब्दों में तो विद्यालय छात्रान गुरान प्रश्नान प्रश्न पृछ आपने क्या कर दिया था प्रश्न एक वचन प्रश्न हाँ तो एक वचन भी कर सकते हो आप क्योंकि एक प्रश्न बहुतों से पूछा जाता है प्रश्नम पृछ वे उत्तर देते हैं अब वे को क्या लाओगे आप छात्र के साथ जोड़ोगे छात्रा के <laughs> तो ऐसी अवस्था में जो अंत में आ रहा होता है उसके साथ जोड़ देते हैं और वे और नहीं तो फिर दोनों प्रकार से बोल सकते हैं ते हैं ते ताश्च अब उत्तर देते हैं तो उत्तरम ददति अगर ते बोलते हैं उत्तरमती है उत्तरम ददति तो ते के हाँ सन्थी सन्थी नहीं हो जाएगी उत्तरम दी और सीधे उत्तर धातु ही बोलना है हमें तो उत्तरंती हम्म तरती तरत तरंती तो उत्तरंती यही हो जाता है सीधे उसी का प्रयोग कर दिया तो दस बजे विद्यालय की पढ़ाई आरंभ होती है तो दस तो दस का हो गया और बजे का वादन बोल देते हैं और उसमें आधार मान करके उसको समय को तो अधिकरण लाके सप्तमी दश वादने वादन कर दशवादने समय आधार है पंचमी जब होगी जब हम ऐसे बोलेंगे वाक्य को कि दस बजे से पढ़ाई प्रारंभ होती है पंचमी भी कर सकते हैं वैसे यहाँ क्योंकि आरंभ शब्द आ रहा है आगे आरंभ शब्द है ना तो आरंभ में हम प्रारंभ का एक बिंदु पकड़ते हैं समय का वो कौन सा बिंदु था कि जब दस बज रहे थे तो उस समय से आरंभ हो गयी दस वादन हाँ या वादन तद्यालय से विद्यालय की पढ़ाई विद्यालय पठनम समास भी कर सकते हैं विद्यालय से पठनम और आरंभ होती है तो आरभते विद्यालय पठनम आरभते अब ये कर्म कर्ता बनेगा पठन शब्द कर्ता बनेगा पाठ आएगा पर लिंग में आएगा भय प्रत्यायेगा लुट प्रत्या है तो पाठ किया विद्यालय से पाठ हम्म ठीक है शिष्य अपने मित्रों के साथ कक्षा में बैठते हैं अपने मित्रों के के साथ साथ तो साथ के योग में शिष्या लाते हैं प्रधाने तो मित्र का बनेगा सखी या मित्र शब्द शब्दी तो ही और भी अपने मित्रों से तो या तो हम स्व को सम कर दे स्व का अथवा स्वकीय शब्द अलग से बोल सकते हैं तो स्वकी स्वकीय मित्र या स्वकीय सखी भी सह कक्षा में बैठते हैं यहाँ कक्षा आधार बनेगा तो कक्षायाम अधि लगाएंगे तो फिर इधर कक्षा फिर कर्म बन जाएगा स्थासाम कर्म तो कक्षा अधितिष्ठी अथवा कक्षायाम सीदंती या तिष्ठ अकेले बोलेंगे तब भी कि इस प्रकार से कक्षायाम सीदंती तो मैंने बोल तो दिया था ऐसा मैं समास, समास भी मैंने बोला था मैंने कहा समाज भी कर सकते हैं। ये भी कहा था मैंने और अलग से करेंगे तो आप आकर्ष न करो तब भी हो जाएगा स्वकीय या स्व ही बोल दो या स्वई ही मित्र ही अथवा छ कर दो नहीं। नहीं। भी कर सकते हो आप वृद्ध है नहीं है ये तो स्वी ही आकाश कर देंगे स्वकीय ही समास कर देंगे स्व मित्र ही अनेको प्रकार से बन जाते हैं वाक्य लेख लिखते हैं कौन वही शिष्य तो लेखा लेखान लिखंती और पुस्तकें पढ़ते हैं पुस्तक नीचे पढ़ती कुछ छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं केचन या केच केचित के छात्रा परीक्षायाम उत्तीर्णा भवंती और अगर हम धातु ही सीधी लगाएं तो कैसे बोलेंगे परीक्षा को अब द्वितीय हो जाएगी परीक्षा उत्तरंती जैसे नदीम उत्तरति कोई नदी को पार करता है और सप्तम बोलेंगे तो उत्तीर्ण भवंती केचन चीर्ण कुछ खिलाड़ी क्रीड़ा क्षेत्र में गेंद खेल रहे हैं के चन क्रीडका क्रीड़ा, क्रीड़ा क्षेत्र ये आधार बनेगा और कंदुक बनेगा साधन यहाँ कर्म नहीं बोलते हैं इसको क्योंकि गेंद को नहीं खेलते हैं गेंद से खेलते हैं गेंद साधन होती है हैं? समझ में नहीं आया है मेरे शब्दावली में क्रीडा का प्रयोग खेल नहीं तो वो तो खेल अगर हम संज्ञा के रूप में बोलेंगे तो है यहाँ तो क्रिया हो गई ना खेल रहे हैं तुम रहे है वो कैसे बोलोगे फिर कैसे वाक्य बनाओगे बनाओ क्रीड़ा बोल करके हाँ कंदुके न तुमने क्या बोला है वाक्य बोलो पहले अच्छा क्या बनाया है कंदुके ने सह की बोला है तो फिर तुमने खेल की कहाँ बनाई फिर अपने कथन अपने कथनानुसार हाँ तो अलग होगा अलग खेल, खेल शब्द तो खेल हो जाएगा अगर खेल खेल रहे हैं ऐसे बोलेंगे तो क्रीड़ा को अलग ले सकते हैं यानी क्रीडाम क्रीडंती लेकिन ऐसे कोई लाभ नहीं बोलने से वो तो खेल रहे हैं शब्द में ही खेलना आ ही चुका है या क्रीडाम कर बोले तो बात भी सही है क्या कर रहे है भाई खेल कर रहे हैं तो कंद क्रीडंती या दिव्यंती दिवधातु भी खेलने अर्थ में दिव क्रीडा पहला अर्थ है उसका दावात में स्याही है तो दावात की क्या बताई थी मसी पात्र तो मसी पात्र मसी विद्यते मसी अस्ति, मसी वर्तते मस्यस्थी अपनी लेखनी से चार पृष्ठ लिखो तो स्वया लेखन्या या स्वलेखन्या, लेखन्या स्वा लेखन्या चार पृष्ठ अब ये पृष्ठ पुल्लिंग है, है, है? नपुंसलिंग है नहीं पुल्लिंग में ही आएगा और द्वितीया का बहुवचन बनेगा तो इधर क्या बनेगा फिर चार का चतुरा नपुंसलिंग होता तो चतरी होता द्वितीया का बहुवचन पृष्ठ संख्या क्या पृष्ठ संख्या आपने कहा पृष्ठ संख्या क्या है ना है क्या है? ये ये पुल्लिंग का है तो क्या है ये होने से चतुरा कैसे बनेगा पे नहीं चतवारा चतवार कौन सी व्यक्ति में च... ये पुंगलिंग में मैंने कहा चतवार कौन सी व्यक्ति में प्रश्न के अनुसार उत्तर दीजिए मैंने पूछ रहा हूँ चतवारा कौन सी व्यक्ति में है आप लिंग का उत्तर दे रहे हो मैं दोनों को जोड़ के चलो जोड़ो दोनों को जोड़िए तो कौन सी व्यक्ति का प्रश्न करूँगा उत्तर नहीं दे रहे आप वो छिपा रहे हो बार बार <laughs> और प्रन सी व्यक्ति है <laughs> तो तालमेल अच्छा हो गया मैचिंग मैच, मैच, मैच, मैच हो गई <laughs> आप देखो अपने कटवश के साथ मैच करिए नहीं आपकी बनियान दोनों सफेद तो मैच भी तो होना चाहिए ना आजकल मैचिंग का जमाना चल रहा है ना हर चीज को मैच की जाती है मेल मिलाते हैं कि इसके साथ मेल खा रहा है कि नहीं तो चतुर पृष्ठान लिख या लिखतु तु लिखित अनुशासन का पालन करो तो अनुशासन से पालन या अनुशासनम अनुशासनम पालय पालय पालयति है ना ए, उसकी चुरादी गण की तो मध्यम पुरुष का एक वचन लोट लगार में पालय अनुशासनम पालय अनुशासनम अनुचर कई प्रकार से बोल सकते हैं वह भूमि पर बैठता है अब यहाँ अधितिष्ठति बोलेंगे तो भूमिम सीतती बोलेंगे भूम्याम हाँ आस्ते बोलेंगे तब भी भूम्याम अधिकस्ते बोलेंगे तो भूमिम भूमो भूमो भूमो भी सही है भूम्याम भी सही है भूम करेंगे क्या है क्योंकि भूमि की घी संज्ञा होगी हो और नदी संज्ञा भी होगी भूमा आस्ते भूमा आस्ते आवादिश करके वकार का लोप कर लेंगे तो नहीं करेंगे वकार का लोप तो भूमा वास्ते तू बैठता है तुम आसे आस, आसे आसे मैं बैठता अहम अहम आस वह बैठा स तू बैठा तुम तो आस्था मैं बैठा अहम आसीत? आसी, हाँ, आसी, आसी हाँ आसी <laughs> क्योंकि वहां पर लंग लकार में जो मिप आएगा नहीं आशी बोला आपने किसमें कौन से लकार में हैं? तो, आसी। तो लंग लकार आसी। में आसी था क्या आसी <coughs> अरे हाँ ठीक है ये तो उसकी है ना आत्मपद की ठीक है आत्मपद के इट वही मही आसी तो मैं बैठा अहम आसी वह बैठेगा सा सा आशीच्छ श्यते। वह बैठे स आशीत या आस्ताम लोट या विदलिंग अशुद्ध वाक्यों में इन्होंने गुण को हटा दिया था इसलिए लिख में लेख तुम बनेगा और दो में भी गुण करके दोगुम सह में ओकार हो जाएगा सोम और प्रच में पठितु प्रनाह मकार का लोप हो जाएगा पठितु तु काम तो ये भारत याद कर लेना तुम काम मनुषोरअपी ये मकार का लोप करता है अगला अभ्यास देखिए इसमें उकारांत शब्द स्त्रीलिंग के वधु चमु सेना को बोलते हैं तनु शरीर रस्व भी आता है शरीर में तनु शब्द और वो भी स्त्रीलिंग में ही आता है जम्बू ऐसे ही श्वश्रु सा के लिए इन सब के रूप वधु के समान चलेंगे वधु के रूप इन्होंने दे दिए हैं और वधु के रूप मिलेंगे आपको संख्या सत्रह पर जो शब्दों के रूपों की संख्या अलग होती है धातुओं के रूपों की अलग होती है तो वधु वध्वध् वधु वध्वधु आगे फिर यणादेश होकर वध्वा वधु भ्याम वधु भी अब ये वध्व जो आप पूछ रहे थे यही तो है ये तो आड़ागम हो करके वृद्धि हो जाएगी वध्ई वधु भ्याम ऐसे ही वहा यहाँ भी वृद्धि हो गई आठागम होकर के राम नद्याम निभ्य नी को आम हो गया और आड आगम भी हो जाएगा लेकिन रूप वही बनेगा क्योंकि आ उसी में मिल जाएगा फिर भी तो बध्वाम वो वधुषु हे वधु हे वो हे वह इसी के समान चमु तनु चम्बू शश्रु इनके भी चलेंगे आगे शब्द ये पशुओं के वाचक हैं व्याघ्र ये हिंसक प्राणी होते हैं उनमें से व्याघ्र है ये रिक्ष है रीछ को बोलेंगे शुकर ये तो सुवर है ये कोई हिंसक प्राणी नहीं होता है ये तो सफाई कर्मचारी है बेचारा कर तो जंगली, तो मार जंगली हाँ से मार देते जंगली हाँ मार देते होंगे जंगली में तो खूंखार बनाता है परमात्मा उनको नहीं तो कैसे अपना जीवन चलाएंगे वो अब वहां उनको वो उनका मेटीरियल तो नहीं मिलेगा भोजन चलाने के लिए तो फिर अन्य तरह से चलाएंगे वृक भेड़िया हम्म और ये पालतू पशु हैं इधर आगे अश्व है वृषभ है, है बैल उष्ट ऊंट के लिए गर्धभ गधा महिषह भैंसा और भैंस के लिए महिषी आता है शीवलिंग में बन जाता है ये कुकुरा कुत्ता मार जा रहा है सीलिंग में इसी को मार जारी कहते हैं और अजह और इस में आजा बकरी है मूशकह चूहा ईड़का ये भी आता है उसके भेड़ के लिए ईड़का और भेड़ के लिए और शब्द भी है अभी अभी आता है ना अज अभी बकरी और भेणी और ये एडका भी है तो ये सब पुलिंग शब्द हैं इसमें एडका के अतिरिक्त ये बालक के समान रूप चलेंगे धातुओं में शी ये अदादि गण की ही है शेते शेयते, शेयते, शेयते, शेयते, शे ते शे, शयाते शेरते शेषे शयाथे शेध्वे शये शेमहे ये इस धातु के उन्होंने विशेष रूप से लिया है और इसके रूप भी इसमें आए हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा अंतर आता है तो दे दिया है उन्होंने और ये सत्रह संख्या पर इसके रूप दिए हैं है? हाँ पैतीस संख्या पर सत्रह पर तो उसका था तो पैंतीस संख्या में इसमें देख लो कहीं अशुद्धि तो नहीं आ रही है और इसमें शिंग शिंग सार धातु के गुण गुण होता जाता है इसमें यानी होने से गुण में बाधा नहीं आती है चार लकारों में और झ जह आता है बहुवचन में यहां यहाँ और रूट लग जाता है ये अकेला सूत्र इसी धातु के लिए है और रूट कई सूत्र ऐसे हैं जो शिंग धातु को अकेले समर्पित है हाँ ये भी उसी के लिए अकेला है ऐसे ही शिंगो रूट भी है तो लोट में शेताम में शयाताम शेरताम शे शेष्व शया था शेध्व शय शया वही शयाशेत तो, अब यहाँ आगे अयादेश हो जाएगा अशयाता अशेरत अशे था अशयाथाम अशेध्व अशयी अशे वही अशे महीदलिंग में शयी तयीयाताम शयीरन शयिथाह शयथम शयी ध्व शयीय शयी मही और वैसे धातु ये अनिट है लेकिन अनिट होने पर भी लिट लकार में इसमें इडागम, नहीं सेटी ही है ये तो ये सेटी ही है तो शहीशते शिष्यते शिशंते और लुट में शयिता शही शाईतार। सारा आशीर्ग में शही शिष्ट शही शस्ताम शही शीरन ऐसे लिट्ल कार में शिष्ये शिष्याते शिष्ये शिष्याथे शिष्य शिष्ये शिष्याथे वहे शिशिवे महे और लुंग में अशयिष्ट अशयषाताम अशहिषत अशइष्ठा अशयिषाथ अशयीध अशयषि अशइषि अशयिषमे तृतीय व्यक्ति का ये प्रयोग दोबारा बताएंगे इसमें तो पीछे के नियम स्मरण करने की बात बताई है इन्होंने और एक नया प्रत्यय इस अभ्यास में आ रहा है क्त्वा पीछे आया था तुमन अब इन दोनों प्रत्ययों में समानता भी है एक कौन सी समानता है कि जब हम तुमन प्रत्यय करते हैं तब भी में दो होती है प्रत्यय करते हैं तब भी धातु दो होती हैं क्यों क्योंकि तो वहां कहा था क्रियायाम क्रियार्थायाम यहां कहा है समान करतृ समान है कर्ता जिनका तो जिन कौन है वो जिन दोनों। दो धातु दो दो है दो अच्छा एक इसमें भिन्नता भी है तो में और तुमन में कि जिन जिस धातु से हम तुमन करते हैं जिस क्रिया से वो क्रिया बाद में होती है और जिस धातु से हम उक्ता प्रत्यय करते हैं वो पहले हो जाती है ठीक है ना क्योंकि यहां सूत्र है पूर्व काले पूर्व काल जो पहले कर ली हमने क्रिया उसमें अक्तवा होगा दूसरे में नहीं होगा और वहां जिसमें तुमन होता है वो बाद में होती है वो पठतुम का क्षति बोलेंगे तो गमन क्रिया तो पहले हो रही है पठन क्रिया बाद में होगी और पठित्वागत तो छति अब तो निबट लिए पढ़ने से पहले तो दो धातुएं यहां भी होंगी और भिन्नता तो मन प्रत्यय कित नहीं था तो ये तो बड़ा समस्या पैदा करेगा इस धातुओं में न गुण भी नहीं होने देगा कहीं कहीं संप्रसारण भी करवा देगा उथल पुथल करने वाला है तो इस तरह से रूप बनेंगे भोजनम हम अब से हम, तो विद्यालय करेंगे तो लिखितुम करेंगे तो वैसे लिखित्वास पर विकल्प है लिखित्वा बन जाता है तो भोजनम खादित्वा विद्यालय ग तो ये तो सामान्य सूत्र हो ही गया समान कयो हो पूर्व काले लेकिन कहीं कहीं अलग से भी प्रत्यय हो जाता है तो उसका दिया है सूत्र अलंग खलवोह प्रतिषेधयो प्राचाम त्वा होता है मैंने कहा मैने किया नहीं मैंने ये क्या कहा दोनों होते है? मैंने ये तो नहीं कहा था लिखित्व नहीं होता लिखित्व दोनों हम्म सूत्र आप ढूंढो और तो अलंग और खलु इनके साथ में इनके साथ में जो धातु आती है और वहा अर्थ ये हो रहा हो कि निषेध किया जा रहा हो किसी कार्य का क्योंकि सूत्र में दिया हुआ है अलंग खल हो प्रतिषेध यो हो। क्योंकि अलंग और खलु के अन्य अर्थ भी होते हैं प्रतिषेध अर्थ भी होता है लेकिन प्रतिषेध अर्थ होगा तब यह सूत्र प्रत्यय करेगा अलम तो अलम कृत्वा कृत्वा या खलु खलु मत करो ऐसी अलम हसित्वा मत हसो। निषेध करने के लिए आएगा। आगे जो बताया उन्होंने वही है कि गुण वृद्धि नहीं होंगे कित होने से और वलादी का आर्धात्व तो, तो होता रहेगा जहां भी संभव है तो पठित्वा हसित्वा अब कृतवा हृतवा नहीं हुआ ही गुण भी नहीं हुआ कृतवा हृतवा धृतवा है लिखित्वा रुदित्वा जित्वा चित भूतवा इसमें एक चीज और भी होगी खैर वो यहां तो नहीं दिया इन्होंने अभी हम्म आगे आ रहा है जैसे लब्धवा हाँ आया है आगे तो हृत्वा तो बनी जाएगा और लब्ध्वा में यहां पर फिर वही तकार को धकार धसोर धोध और फिर झलाम जषि तो लब्ध्वा रुद्वा धी धातु से धित्वा सी सी क्या है ये अच्छा धी भी क्या है ये कि धी भी क्या है हुं? नहीं धातु क्या है धी में धेतवा में हाँ तो एक आ तो र आदेश हो गया किससे दिया है धाको <laughs> धी कैसे करोगे आप और धी धातु अलग से भी है कोई धी धातु है ऐसे ही सित्वा।, सित्वा, सित्वा में क्या है ये यू ही बना रहे अरे श्री बंधने नहीं है जिससे विशेष शब्द बनता है वो भी है शोत कर्मणी भी है तो यहाँ सित्वा मित्वा ऐसी ही ये सब एक जैसे हैं लगवग, सभी में एकार हो चुका है हम्म, और जीव धातुएं अनुनासिक हैं, तो वहां पर कित होने से फिर वही सूत्र लगेगा जो अनुनासिक का लोप करता है कौन सा अनुधाप अनुनासिक लोप ना देश वनति तनुत्यादी नुनासिक लोप है झलिक तो फिर सबका चला गया असिक गम में मकार है रम में मकार है यम में है ऐसी नम का नत्वा, मन में नकार है वार नहीं है मत्वा हन में भी नकार है हवा बंध में नकार है बद्वा हम्म और जन में अब जन में क्योंकि इडागम हो गया तो नकार सुरक्षित रह गया फिर क्योंकि झलादी के तो मिल नहीं पाया तो जनित्वा और संधातु में नकार जा, जाता लेकिन उसका फिर अपवाद सूत्र जन सन का नाम सही हो इससे आकार हो गया तो सन के नकार को आकार हो गया दीर्घ आदेश होकर के सातवा लेकिन वहाँ विकल्प से करेंगे तो सनित्वा ही बन जाता है इडागम हो जाएगा उस अवस्था में सातवा और सनित्वा दोनों बनते हैं सातवा सनित्वा खातवा खनित्वा खन धातु का भी है, से हैं? हां। से किया है नहीं वो तो विकल्प नहीं आगे सूत्र होगा पश्चात शैण त्र नहीं बार क्या शायद वहां कोई वो तो वो तो वो तो विकल्प नहीं कर रहा जन सनख नाम सो ये तो करेगा ही क्योंकि विकल्प इसमें होता तो अगला सूत्र आ रहा है ये विभाषा तो वहां विभाषा कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसमें यकार या, या प्रत्यय आगे आता है तो वहां भी दो दो रूप बनते है जन्यते जायते है न इस तरह से बनते हैं खन्यते खायते तन्यते तायते हम मंत्रम बोलते हैं ना स्वस्तिवाचन वाचन में शान, शांति करण में रात्रि के सोते समय के मंत्र ये न यज तायते सप्त तो होता तय मन शिव संकल्पमस्तु हम्म अच्छा संप्रसारण की धातु हैं उनमें संप्रसारण हो जाएगा जैसे उप से, स्वप से यज में संप्रसारण भी होगा और सूत्र भी लगेगा तो इष्टवाप से उवा ग्रह में संप्रसारण भी होगा ग्रह उलटी दीर्घ भी लगेगा गृहित और व्यध संप्रसारण होकर के विधवा छ का संप्रसारण करके और शकार भी हो जाएगा धातु से संप्रसारण तो कैसे बन गया धातु तो वह है संप्रसारण करके तो हर्ष ही तो ऊ रहेगा फिर क्योंकि एक ढकार चला गया यहाँ दो ढकार होने से तो ढलो पे लगेगा फिर तो उठवाध से उदित्वा वस से उषित्वा पच धातु में चौकू लग करके पक्वा और भुज धातु से भुक्त्वा पृष्ठवा दृष्ट्वा सृष्टवा पृष्ठ दृष्ट्वा इष्ट्वा सृष्टवा तो ये तो पीछे आ चुका था इनका अभी है? ये देखो पांच संख्या में दिया हुआ है दृष्टवा भी दिया हुआ है केवल दृष्टवा दृष्टवा दो बढाए वो नियम याद दिला रहे हैं पीछे वाला एक वाला नियम कि यहाँ पर भी लगता है उसी का दिया है अच्छा गा और पा ये जो आकारांत धातु हैं, इनको इकार हो जाएगा किसी से घू किस मा स्था, गा, पा जाति साम हली तो गीत्वा गीतवा और जो इनमें नहीं पड़ी गई है जैसे ज्या तो आकार ही रहेगा ज्या त्रय में भी आदेश उपदेश लगाने के बाद त्रात्वा रक्षा करके और जो दीर्घ रिकारंत है वहाँ रीत धातु तो लग जाएगा जैसे तीर्थवा कीर्तवा ये क्री विक्षेपे वाली है कीर्तवा और है तो उदोष पूर्व से लग जाएगा जैसे प्रिपूर्ण से पूर्तवा ये कुछ धातुएं है, अमंत हैं ये कम क्रम चम दम भ्रम और श्रम इनमें दीर्घ करना और इडागम करना तो हुआ क्या है इसमें कि ये धातुएं धातु, धातु पाठ में ऐसी पढ़ी हैं जिनमें ह्रस्व उकार अनुबंध लगाया गया है जैसे कमु कांत क्रमु पाद विक्षेपे चमु भक्षणे और दमु का क्या है भ्रमु अनवस्थाने श्रमु है? देख लिया आपने देख करके तुरंत देख लिया करो और इसका देखना श्रम का भ्रमु का तो हो गया भ्रमु अनावस्था ने और श्रमु मिल गया दमु उपशमे हाँ ठीक है दमु उपशमे है दम उपशमे इसी के आगे है शायद दमु उपशमे श्रम तपस्वी खेदे ये भी है हाँ देखो दोनों पास पास में ही है अब ये एक बोला तो मुझे दूसरी याद आ गई हाँ, ये भी सब तो ये सब कैसी है उदित, उदित, है। तो उदित का नियम होता है कि तो तो तो जब कर लेंगे कोई समस्या ही नहीं है? क्रमित्वा और कमित्वा शमित्वा ऐसे बन जाएंगे लेकिन जब इडागम नहीं करेंगे तो क्वा प्रत्यय पर रहते इन धातुओं को दीर्घ होता है सूत्र आप बताइए क्रम का तो सूत्र है ही क्रमश्च क्रमश और ये दीर्घ की अनुवृत्ति का अंतिम सूत्र है ये ये भी ध्यान रखो ढलोपित पूर्व से दीर्घ से जो दीर्घ चल रहा था इस दीर्घ की अनुवृत्ति का ये अंतिम सूत्र है तीसरे पाद से जो दीर्घ शब्द आ रहा था वो के अधिकार में चौथे पाद में भी प्रवेश कर जाता है और क्रमशक्ति पर जाकर के अवसान हो जाता है इसका या विराम ले लेता है ये क्योंकि उसके आगे सूत्र आ गया है फिर प्रकरण ही बदल गया अब दीर्घ से कोई संबंधी नहीं अनुनासिकस्य अनुनासिको सूत्र बहुत देर मिल पाता है आपको अनुणा शिकांत है नहीं है ये सब और झली किंग झलादी कितनी थी तो इस तरह से दीर हो जाएगा इनको ठीक है और अब ये जो धातुएं हैं घू संजक जैसे दा तो धा का क्या बनेगा दत्वा यहां क्या है दो दो और धा का हितवा बनेगा क्योंकि दधाते ही, ही सूत्र बैठा हुआ है वो ही आदेश कर देगा आदे। और हा का भी हितवा ही बनेगा हैं अद को जगधी आदेश आदे तो जगध्वा दे। और दह से बनेगा दादे धातुर क्योंकि घकार हो गया होढा का अपवाद है तो दगध्वा तो ये अंतर इनमें आएगा ठीक है अनुवाद कल देखेंगे इसका प्रणोदनी हो Oh